भगवत शंकरम पादान श्रम जो उपदेश उपदेष उपदेष में भगवान शंकराचार्य यहाँ पे गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से शिष्य के मन में जो जो शंका होती हैं उस तो शंका को निराकरण के माध्यम से आत्मनिश्चय स्वरूप है निर्णय करने के लिए एक है। इसका एक गदभाग है एक पद भाग भी है अभी पहले यहाँ पे गद्द भाग में जो यहाँ पे चल रहा है कि स्टेटमेंट के हिसाब से आया हुआ है शिष्य ये पूछ रहे गुरु बोल रहे ठीक है और जो गलत है तो बोलते हैं सभी वृत्ति के साथ तो मैं ही दिखाई पड़ते हैं क्योंकि जो भी वृत्ति होती है हमारे ही मुझ में ही होते हैं तब शिष्य समझा रही वृत्तियां भी जो है वो मन की है और उसको भी तुम देख रहे हो यदि वो वो तुम तुम होते होते तो तुम होते, अनित हो जाते कहां तक थे हम लोगों ने उसका तो थे हो काल के गुरु तो समय है, हाँ। कोई भी धातु क्रिया का बोधक होता है धातु है, धातु से होते हैं, जानामी, जानाती, मैं जानता हूँ मैं वो जानता है यहाँ पे क्या होता क्रिया होते हैं और जहाँ पे क्रिया होते हैं, वो भिकारी होते हैं तो यदि मैं जानने क्रिया हूं जानने वाला तो, तो मैं भिकारी हूँ नहीं नहीं तुम तुम क्रिया वाला ज्ञान प्रकाश दृष्टान्त दिया था कि देखो जहाँ पे छेदन क्रिया होता है वो पेड़ में करने वाला व्यक्ति में छिदन नहीं होता वो छेदन होकर के वो दो टुकड़ा हो जाता है पेड़ में होता है उसका कर्म है विषय विषय ठीक इसी प्रकार प्रकार से से से जो जो तुम देख रहे देख रहे हो हो और देखने मनोमानसिक व्यापार व्यापार रहा है इस छेदन किया कि की से एक दो टुकड़ा लकड़ी दो टुकड़ा अलग हो जाता है और जो व्यापार करने वाला शरीर है और व्यापार के लिए करण है कुठार और उससे ढल निकला जो है लकड़ी दो टुकड़ा हो जाता है इसी प्रकार से ये तुम जो है मन व्यापार और मन व्यापार से जो शब्द शब्द मतलब, मतलब क्या है एक मनोवृत्ति है, है जो इंद्रियों के माध्यम से अभिव्यक्त होकर के तत्क विशेष को प्रकाशित करते हैं इसलिए ये जो है इंद्रियों के माध्यम से विकार अभिव्यक्त हो होता है और तुम उसको अपने में आरोप कर लेते हैं हम लोग हमने जाना हमने सुना हमने देखा इस करते शिष्य पूछे थे भगवान मम मैं हूं इसको प्रतिपादन करने जो अपने क्रिया का द्रष्टांत मिल नहीं रहा यह समझ में नहीं आ रहा है समझ में छिदी छेद विक्रिया अवसाना उपचार इस प्रकार छिद्र क्रिया है है है और और उसका पर लकड़ी को को दो टुकड़ा कर देने पे पे क्रिया को क्रिया क्रिया छेदन छेदन किया होता कुठार के माध्यम से करता में दिखाई पड़ता है उसका फल अवसान लकड़ी में दिखाई पड़ता है कि जो है वो लकड़ी दो टुकड़ा हो जाता है जो था? था उपलब्धि शब्द उपचारित तो अभी धातुअर्थ यहाँ भी ऐसे ही उपलब्ध शब्द होना दिखाई पा रहा है ना तुम्हारा स्वरूप ज्ञान क्रिया नहीं है ज्ञान क्रिया हो रहा है बुद्धि में इंद्रिय और बुद्धि में क्रिया है और आत्मा वहां पे विद्यमान है अनुसूद तो लगता है की आत्मा में क्रिया हो रहा है क्योंकि आत्मा असंग है आत्मा में क्रिया हो रहा संभव ही नहीं इसलिए होता क्रिया है बुद्धि में और बुद्धि की क्रिया को हम अपने में आरोप कर लेते हैं किसी चीज को उपलब्ध उप उप कर उप करने के लिए होता है मन में व्यापार होता है वो व्यापार जो लगता है तब तो, तो यदि व्यापार होगा आत्मा में तब तो आत्मा कुछ नहीं हो सकता तो भगवान भाषाकार बोलते हैं वो व्यापार आत्मा में नहीं है वो व्यापार जो है छे, मतलब इंद्रियों में मन में है जिस प्रकार व्यापार करने वाला जो काटते हैं लकड़ी लकड़ी को वो टुकड़ा होता चलाते चलाते हैं लकड़ी के ऊपर तो वाले में कोई व्यापार नहीं है कि धातु अर्थो बौद्ध प्रत्यय आत्मनो उपलब्धि विक्रिय अवसाना न आत्मन समर्थ। तो यदि ये बुद्धि में हुआ परंतु जान मत अभिप्राय तो यही है कि मैं जानता हूँ उपलब्ध तो मैं हो गया ना ये जो जानने रूपी हमारे अंदर तो अब तो जानते हुए तो हम बुद्धिमान भी हुए और फिर अंदर, भी हुए। तो हमारे अंदर विकार भी होता हमकुस्थ तो कैसे हुए उपलब्धि तो तो आपको इंद्रिया में मन में बुद्धि में व्यापार अल्टीमेटली तो मैं यही बोल रहा हूँ की मैं जानता हूँ वो जो जानने वाला है ना वो जो चिराभास है जो बुद्धिम करके से तादात्मक करके व्यवहार करते वो बोलता है कि मैं जानता हूँ शुद्ध आत्मा कुछ नहीं बोलता और शुद्ध आत्मा जो है व्यापक होते हुए भी पूर्ण व्यापक है परंतु तो पहाड़ी विषय में भी बैठा हुआ है जो इंद्रियों की व्यापार है वहां भी बैठा हुआ है और अंदर भी एक साक्षी भी है और एक प्रमाता भी है प्रमाता की क्रिया को हम साक्षी में आरोप करके बोलते हैं व्यापार को आरोप करके हम बोलते हैं कि मैंने जान लिया आत्मा उप, उपलब्धि का करता आत्मा भी नहीं है आत्मा उपलब्धि स्वरूप है उपलब्धि का कर्ता बुद्धि है, है।, तो है कि न आत्मा में कुटस्थता शिष्य बोल रहा है यदि आत्मा उपलब्ध हो जाएगा मतलब कोई वस्तु को उपलब्धि करने वाला तब तो उसमें कुटस्थता नहीं रहेगा तो कैसे कुटस्थ कुटस्थ मतलब बिल्कुल कोई बिगड़ कोई भी चीज उपलब्धि तो एक, एक बुद्धि बुद्धि करने में नहीं है। गुरु अभी सत्य में ठीक बोला तुमने यदि ये उपलब्धि करने वाला आत्मा होगा तो आत्मा कुटस्थ नहीं हो सकता यदि उपलब्ध उपलब्ध विशेष उपलब्धि, उपलब्धि, मान उपलब्ध करने वाला और उपलब्धि ये दोनों यदि भिन्न होता तब तो ऐसा होता ये जो है ना ये उपलब्धि इनका स्वरूप है ज्ञान इनका स्वरूप है नित्य उपलब्धि मात्र ये वही है यहाँ तो उपलब्धता शब्द इसलिए प्रयोग करा जाता है कि हमेशा इनका दृष्टि नहीं होता है वो भी एक सापेक्ष शब्द है उसमें कोई उपलब्ध नहीं है वास्तविक केवल देखता रहता के है अनुस्थान केवल प्रकाश मात्र है व्यापार तो प्रमाता में होता है इसीलिए उपलब्धि उपलब्धि वह ज्ञान तो समय जैसे वैश्विक दर्शन में वैशिष्ट्य दर्शन में आत्मा का आत्मा मन के संजोग से आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है परंतु हमारे यहाँ पे ऐसा है नहीं है जहाँ उत्पन्न होगा वो भी कार्य होगा हम बोलते आत्मा उपलब्धि स्वरूप है प्रकाश स्वरूप है उस प्रकाश से सारा चीज प्रकाशित रहता है परंतु आत्मा कोई क्रिया नहीं है इस प्रकार शुद्ध जो प्रकाश स्वरूप है परंतु वहां प्रकाश आत्मा कोई क्रिया नहीं होती इसलिए हमेशा जो है एक ही रूप में रहता है तो थक जाते नाश हो जाता इसलिए बोला तार्किकार्क सिद्धांत को नए वैशासिक सिद्धांत को मन महामारक सिद्धांत नहीं है आत्मा केवल उपलब्धि स्वरूप है आत्मा उपलब्धि करता नहीं है ये चीज को समझना है उपलब्धि करने वाला तब हमारा ज्ञान कैसे होगा बुद्धि ननु उपलब्धि फल अवसन और धातु अर्थ कथम धातु अर्थ तो फल जहाँ पे उपलब्धि उसी को तो धातु अर्थ में तो कोई क्रिया होता है तो कैसे तो तो तो प्रयोग होगा नानु उपलब्धि फल अवसन धातु अर्थ कथम उपलब्धि रूपी फल का अवसान होता है मतलब हमको समझ में आता है कि मैं जाना कि धातु का अर्थ कैसे प्रयोग होगा तब यहाँ पे तो हमने कुछ जाना ही नहीं तब कैसे बोलेंगे कि हम जाना उपलब्ध हम इस प्रकार कैसे बोलेंगे तब तब बोलते हैं पे नत्मा विक्रिया उत्पादन अवसर इति माया उत्तम जस्टिस को इसके यहाँ पे ध्यान दीजिए सुनो उपलब्धि आभाष फल अवसना जैसे मुझ में ज्ञान हुआ जैसा ऐसा आवाज है ज्ञान बुद्धि में मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ज्ञान क्रिया है बुद्धि में इसीलिए लगता है कि तुमको बोला तो मुझे ठीक नहीं समझा ये जो मेंटल मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन आई ये में अंतकरण हो रहा है आत्मा वहां विद्यमान है आत्मा तो हाँ सर्वत्र व्यापक है तो हम उसको नहीं समझ पाने के कारण क्योंकि आभा अहमकार तो हर जगह पे मैं कर भावना वहां बैठा रहता है तो वो जो है मुझ में आरोपित होता है को तो मुझ में नहीं है क्या। तो में नहीं सुना था सुनो ठीक से उपलब्धि का आभास आत्मा में है और क्या हम जानते नहीं है, हाँ, पे है वो बुद्धि और उसका संस्कार चित्त में जाके बैठ जाता है और आत्मा क्या करते उसमें ज्ञात तो ला देता है हाँ हमने जाना ज्ञात तो उसमें ला देता है चित्त में हमने जाना इसको परंतु आत्मा में ज्ञान क्रिया नहीं होता स्वतम तथ्य क्या तुम्हारे द्वारा जो उपलब्धि का आभाष होता है आत्मा में उपलब्धि क्योंकि एक ही जगह पे विद्यमान है उपलब्धि में जानता हूँ ये सब जो क्रिया होता है वो परिचय न तो बुद्धि में होते है वह तत्व में होते हैं परंतु तो आत्मा उसके वहीं भी विद्यमान रहता है उसकी प्रकाश से हो पाता है इसीलिए वो आत्मा में आरोपित हो जाता है उत्पन्न तो हो रहा है, है वहाँ पे ये नहीं है आत्मा विक्रिया उत्पादन अवसर आत्मा विक्रिया को उत्पन्न कर में, में लगा हुआ ये बात नहीं है वहाँ पे विक्रिया क्या है उपलब्धि रूपी विक्रिया मैं इसको जाना इस नहीं है माया उत्तम ये मैंने कहा यदि ऐसे है तो कथम तरी चित्त यदि ऐसी स्थिति है तो शास्त्र कैसे है बोलते हैं कि एक तो जानने के तुम सर्वज्ञ हो जाओगे अगर सब सबको जाना ही नहीं तो सर्वज्ञ कैसे हो जाओगे तो? तो बताए कथम तारी शि प्रश्न कर यदि आत्मा आत्मा नहीं जाना आत्मा में औपचारिक प्रयोग के जानातरी तो अपना विषय जानता है व्यापार करते हमें हमारे अंदर उपलब्धित कैसे बोला जाता है वो या कैसा बोला जाता है तो यदि आत्मा में उपलब्धि रूपी विक्रिया नहीं है तो उपलब्धित तो धर्म आत्मा कैसे लोगों कैसे बोलते हैं मैं जानता हूँ मैंने अपने आँख से देख के मैं समझता हूँ इस चीज को तो ये कैसे बोलते हैं तब युद्ध आत्मा में नहीं है तो सारा प्रचार जितने सारे विषय दिखाई दे रहा है समस्त विषय अवशेष स विषयों चित्त प्रचार जहां जहाँ चित्त जाता है जैसे संस्कार है चित्त प्रचार, प्रचार। उपलब्धित जिस चीज विषय में मन जाता है उस विषय को मैं अनुभव करके आता हूँ मैं जानता हूँ तो ये कैसे बोला जाता है कैसे बोला जाता है हमारे अंदर कोई क्रिया ही नहीं है तो हमको सर्वज्ञता कैसे होंगे यदि हमारे अंदर क्रिया हो, रहा है, हम नहीं हो सकते है। को कैसे आता है कैसे बोलता है तम गुरुक ठीक बोला तुम उठस्थम अब तब टीचर बोला ठीक है तुमने ठीक बोला तुमने क्या बोल रहा है उपलब्धि मन की वृत्ति जहां जहां जाते हैं तो सर्वत्र व्यापक है इसी इसीलिए जो है तुम्हारी कुटस्थता मना रहता है क्योंकि क्या बोला अशेष स विषय चित्त प्रचार जहां जहां मन जाता है फिर जाकर को जाना उसको जाने यही तो हम बोलते हैं चित्त का काम अभ्रम है, है।, है।, है। कुटस्थता में कोई हानि नहीं होती यदि एवं भगवान यदि यही स्थिति है कुटस्थ नित्य उपलब्धि स्वरूप में शब्द आकार बोध प्रत्ययु मत स्वरूप उपलब्धि आभाष फल हैं मानसू हम ऐसे ही बोला यदि ये क्या चित्त वृत्ति का विचार जहाँ जहाँ चित्त जाते हैं वो सब कुछ जाना हुआ हो जाता है आत्म वहां पर विद्यमान रहता है वृत्ति को हम यहाँ पे बोल रहे हैं यदि एवं भगवान यदि ऐसी स्थिति है कूटस्थ कूटस्थ नित्त मैं, नित्त उपलब्धि उपलब्धि उपलब्धि मैं मैं ज्ञान प्रकार करने वाला नहीं शब्द गंध थ्योपलस्वे बौद्ध निपलब्धिस्वरूप ये जो बौद्धिकार है ठंडा है, है।, है, है।, है, है, है, है, है इस प्रकार जो हम बोलते हैं इस दिखा है तो बुद्धि पर हम कहाँ बनता है ये बुद्धिक प्रत्यय बुद्धि बोलते हैं निर्णय होता है मैं जो है कुटस्थ नित्य उपलब्धि मैं कुटस्थ नित्योपलब्धि स्वरूप हूँ मतलब निरी प्रकार से प्रकाशित तो अथवा चैतन्यता को प्राप्त करके बुद्धि में इस प्रकार वृत्ति होती है मनोवृत्ति बुद्धि वृत्ति चित्त वृत्ति इसलिए यहाँ पर हम वृत्ति बोलते हैं तो एक धारा चिंता की धारा इसलिए बोलते हैं शब्द आदि आकार बोल दो प्रत्यक्ष मत स्वरूप उपलब्धि आभा से फल अवसाना हो रहा है बुद्धि में परंतु इसका अवसर पर्देपन कहाँ पे हो रहा है कि मैं जाना मैं जाना मैं समझा मैं देखाऊ मैं मैं इसको स्वरूप से तो बोल सकता हूँ मत स्वरूप उपलब्धि उपलब्धि आभाष उपलब्धि की आभाष है आत्मा में। और उपलब्धि है बुद्धि में आत्मा साक्षी में ज्ञानता ला देता है इसलिए साक्षी के ऊपर आरोप हो जाता है और कष्ट हो जब हमारे अंदर उत्पन्न रहा है कि परंतु तो आत्मा में मतलब ज्ञान की ना उत्पत्ति नाश होती है ये जो बुद्धि वृत्ति इंद्रियों के माध्यम से जो वृत्ति बना करके जिसको जानते हैं उसका उत्पत्ति या नाश होता है आज हमने कोई चीज को पढ़ा अच्छी तरह से जाना समझा याद भी रखा परंतु कुछ दिन बाद ये बुद्धि से जा सकते हैं क्योंकि वो नाच भी होगा उसका नाच भी होगा स्वरूप होने के कारण उस बोध की उत्पत्ति नहीं होती पर जो तो क्या होता है उसका नाश भी नहीं होगा तो ये जो जागतिक वस्तु संबंधित वृत्ति के माध्यम से जो हम क्या जब तक बोलते हैं कि हम तो जानते हैं ये है जानता हमें हम, हमारे यहाँ अंदर वो बोध बोध हमारे अंदर हुआ जैसा रहेगा जैसे मैंने पहले अंग्रेजी नहीं जानता था वो तो उत्पत्तिशील वस्तु है वो नाश भी हो गया किन्तु ये जो बोध स्वरूप आत्मा है क्योंकि अलग करके दिखाई नहीं पड़ता ना इसलिए इसको जिस प्रकार घर में पानी अलग करके दिखाई दे रहे इसलिए बोध स्वरूप मुझमे और वृत्ति आत्मक बोध के माध्यम से एक उपलब्धि जैसा होता है वो आत्मा में हो रहा है एक एक जीवन में अर्जुन किया तो यदि वो आत्मा का धर्म होता तब तो क्या होता कि हरेक जन्म में वही चीज बार बार घूम घूम के आता हम याद करना पड़ता और दिमाग खराब हो जाता आत्मा तो केवल प्रकाश है और बुद्धि वित्त में रहते हैं या सूक्ष्म तो शरीर भी एक ही है परंतु भगवान की कृपा से बुद्धि वृत्ति में इस जन्म में मैंने जो भी कुछ ज्ञान अर्जन किया उसका कुछ संस्कार तो जरूर रह जाएगा परंतु सारा संस्कार जो है संचित कर्म में वो छुप करके रह जाता है सूक्ष्म रूप में रह जाता है परंतु सारा एक साथ अभिव्यक्त नहीं होता जब फिर एक नया शरीर प्राप्त होता है उस शरीर में काम करने के लिए जितना बुद्धिवृत्ति की अभिव्यक्ति चाहिए उतना ही मात्र होता है होते। ये तो ईश्वर ने ऐसा व्यवस्था अंदर से बना रखा इसीलिए इसमें कोई अपराध नहीं है तो मुझमता है मैं ही बोलता हूँ मैं जानता हूँ मैं जानता हूं कि ज्ञातृत्व ला देता है साक्षी मैं जानता हूँ मैं नहीं जानता हूँ इसको भी मैं जानता हूँ इसलिए मैं जानना जानना ही मेरा स्वरूप है कोई वस्तु को मैं समझा तो वह नहीं समझा कि दोनों कोई मैं जानता हूँ इसीलिए जानना नहीं मेरा स्वरूप है नहीं जानना नहीं है, है।, तो है, तो है, है। आत्मा उसका प्रकाशक है इस प्रकाश से बोधिक ज्ञान प्रकाशित होने के कारण मैं जानने वाला हूँ ऐसा लगता जैसा है परंतु तो वास्तविक जानने वाला तो बुद्धि है तुम उसका प्रकाशक हो सत्यम तो है, है। किंतु अविद्धा बस एक ही पे लगा रहते है। चित्त के संस्कार को भी मैं देख सकता हूँ इसलिए ये नहीं है आत्मा के संकल्प विकल्प भी, भी मैं देख सकता हूँ ये भी मुझ में नहीं है जो कि कुछ हमने जाना वो जो बुद्धि में रहता है और मैं जाना वो जो मैं के साथ मैं के कभी भी बोलता हाँ, मैं इसको जानता हूँ परंतु शुद्ध आत्मा में नहीं है यही जो है चिताभाष और चित्त को तुम अलग नहीं कर पा रहे इतने थोड़ा सा कमी है अभी किंतु अभिद मातृस्तु अपराधी जो अज्ञान अभी भी है एवं तो को पहले ही बोला था यही एक मात्र कारण है अच्छा यदि भगवान सुसुप्त एवं मा ना कथन स्वप्न जागरित यदि वास्तविक सुषुप्त के समान मुझमें भी भी नहीं है तो स्वप्न और जागरण में कैसे मैं सुखी दुखी होता हूँ यदि सुषुप्ति के समान कभी भी मुझे अंदर कोई विक्रिया नहीं है तो हम स्वप्नों जागरण में अपने को सुखी दुखी सुखता क्यों बोलते हैं तम... गुरु तम गुरु है तम तम अनुभूयते में जो भी दिखा देता है, ये तुम्हारे अनुभव तो किया जाता है अनुभव जो कर रहा बुद्धि करता है तो तुम ये नहीं हो स्वरूप नहीं तम गुरुवाचे किन्तु अनुभूय तया सततम तुम्हारे द्वारा ये सब अच्छा हम कैसे अनुभव किया जाता है इसलिए ये तुम तुम्हारा नहीं है तो बोलते हैं हमारा स्वरूप नहीं है पर तो तो स्वरूप का तो कभी विच्छेद नहीं होता तो यदि तुम्हारा सुसूप स्वप्न में भोग तुम्हारा स्वरूप के द्वारा नित्य होता तब तो हमेशा होता वो भी चिद्ध, भी चिद्ध, जो अनुभव करता उसी से लग, हो जाता है सुख कभी, कभी, कभी, कभी, कभी दुखी जो अलग अलग कार्यक्रम होता है यह सब व्यविचार कर रहा है परंतु मैं जानता हूँ मतलब इसको समझा ये व्यविचार नहीं कर रहा है कौन ओ, मैं मैं जो वो नहीं करता है। जो अब अव्यभिचारिक करता है वो स्वरूप तो नहीं है वो इसीलिए ये जो चीज व्यविचार करता है ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है परंतु वो जाना भी करके जो अनुभव करता है तुम्हारा अनुभव में आ रहा है मतलब जागृत काल ने इंद्रियों के माध्यम से स्थूल भुक्त अनुभव किया अपने अपने काल में मन मन की को के द्वारा कल्पित होने पर भी उसके पीछे जो अनुभव जब तक अनुभव करता नहीं है अनुभव स्वरूप जो आत्मा है वो आत्मा तुम्हारा पार्थिक स्वरूप वहाँ पे विक्रिया नहीं है और विक्रिया करने वाला कोई जैसे ही तुम जगते हो मन जो अनुभव कर रहा था में तो वो करने वाला बुद्धी बुद्धी और मन अनुभव किया जाता है हमेशा बारह अनुभव कि हाँ ये ठीक बोला कभी जागृत कभी स्वप्न कभी सुश्रुति हमेशा एक अनुभव कर ये नहीं होता यही तो तो ये स्वरूप स्वरूप है ये तुम्हारा में इसके जो जो लिए वो ये नहीं है क्योंकि जो एग्जिस्टेंस प्योर एग्जिस्टेंस स्वरूप होता तब ऐसा व्यविचार नहीं करता जैसे व्यविचार नहीं करता तम गुरु बाजू तरी आगंतु के तु थे तब तो ये दोनों जागृत स्वप्न दोनों आगंतुक है क्योंकि मैं विच्छिद्ध विच्छिदरू हमें कभी जागृत कभी स्वप्न कभी इस प्रकार अनुभव करता अलग अलग ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है आत्मा तब आत्म भूत स्वरूप नहीं है यदि तब आत्मभूते चैतन्य स्वरूप सत्य संत ये यदि ये तुम्हारे स्वरूप भूत होता तो चैतन्य के समान चेतन था समान तुम इसको हमेशा अनुभव करते और इसका एक धारा भी बना रहता है जाग्रत ध्यान में हो काल में हो चाहे अपने अस्तित्व के जो, जो, तो जो, जो, जो अनुभवि नहीं करता जिस जागृत को मैंने देखा था वही में स्वप्न में देखा वही में सुसुप्त की वही मैं ध्यान की आनंद लिया तो वो जो मैं अनु में है और जो जागृत सप्न सुन आदि ये जो व्यविचार करता है इसलिए ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है चैतन्य समाज है इसलिए तुम्हारा स्वरूप है और चेतना के अस्तित्व तुम्हारा स्वरूप है यदि ऐसा होता तो सत्य होता और हमेशा रहता उसके लिए तुम्हारे तुमको आवश्यकता नहीं है कि स्वप्न जागरित न आत्मभूते जागरण जागरण सु है जागरित है जागरित स्वप्न जागरित द्विवचने न तो वह आत्मभूत है तुम्हारा स्वरूप भूत नहीं है क्यों ये व्यविचार करता है कौन व्यविचार नहीं करता जो मैं मेरा अस्तित्व और मेरी चेतना ये व्यविचार नहीं करता वो इसलिए वो तुम्हारा तो स्वरूप है मैं रहता हूँ जिस जागृत को अनुभव करते समय मैं रहा उस जागृत को स्वप्नों को अनुभव करते समय मैं रहा और सुशुप्त को अनुभव करते समय मैं रहा ये व्यविचार नहीं कर रहा है वो जो व्यविचार नहीं कर रहे हैं और जिस चेतन में क्रिया नहीं होती केवल स्वरूप होकर रहता है क्रिया सारा बुद्धि में होती है जागृतकालीन विक्रिया बुद्धि में स्वप्नोकालीन विक्रिया बुद्धि में सुशुप्ति कालीन चित्त चुपचाप शांत पड़ा रहता है और रिकॉर्ड करता रहता है सुख को जाते ही वो फिर व्यक्त कर देते हैं जो व्यविचार नहीं करता है वो मेरा स्वरूप है, जो नहीं करते है, मेरा है। कि वो इतना विचार करके देखने से आपको पता लग जाएगा की वास्तविक मैं हूँ जैसे वस्त्रों को मैं परिवहन कर परिवर्तन करता रहता हूँ इसलिए मैं वस्त्र नहीं हूँ सुबह एक वस्त्र पहना शाम को एक वस्त्र पहना दो समय ना, तो जो परिवर्तन हूँ परंतु जागृत व्यवहार करने वाला व्यवहार जैसे यहाँ पे हम समझ में आता है इसी प्रकार अपने शरीर के अंदर भी हम समझ सकते हैं नहीं जस से जस स्वरूप हम तक व्यभिचारी दृष्ट जो जिसका स्वरूप होता है वो कभी व नहीं करता ये नहीं दिखाई दिया जो जिसका स्वरूप होता है वो कभी भी व्यविचार नहीं जिसके बाद अग्नि का स्वरूप उप्रकाश वो कभी व्य विचार नहीं करेगा जल का सुभाव शीतोलाता कभी व्य विचार नहीं करेगा इससे मतलब नहीं जत से जत स्वरूप जिसका जो स्वरूप होता है तब तत्वि तत्विचारे विचार करता है उसमें एक नहीं दिखाई देता है वो और उसको जानने वाला नो व्य भी करता है सपनों जागृत करता दोनों के हो जाता है सुसुप्त चेत स्वरूप व्यविचारिक तो वो बोलता है में तो हमारा स्वरूप का व्यभिचार होता है क्यों तो हम तो कुछ नहीं जानता काल में स्वप्न काल में हम कुछ जानते हैं तो ठीक है पे तो मैं हूँ तो काल में तो हम कुछ नहीं जानते हम उठ करके बोलते मैं कुछ नहीं जाना तो हमारा स्वरूप का तो व्याचार हो गया यदि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ तो सुसुप्त का ज्ञान ज्ञान होना चाहिए सुशुक्ति काल में सुसुप्तिकाल में मुझे सुसुप्त का ज्ञान होना चाहिए सुशुप्त चेत स्वरूप हम व्यभिचारिक सुसुप्त में बोलो स्वरूप का व्यभिचार नष्ट तो नही है तो ना हो गया उभय के कुछ आगंतुक होता है जो जिसका था नहीं होता है या तो उस समय वो होता नहीं है अथवा वो बाधित रहता है अथवा वो तो बाधित रहता है परंतु जो स्वरूप है वो कभी बाधित नहीं होता नाम अत धर्मान जो आगंतु जो धर्म होता है जो जिसका यथार्थ स्वरूप नहीं होता है उसमें दोनों देखा जाता है यह तो वास्तविक उसका धर्म नहीं है क्योंकि निमित्त से आया अथवा था परंतु किसी निमित्त से बाधित हो गया यह देखा जाता है प्रकार निष्ठांत वस्त्र नाश धन का वस्त्र का नाश दिखाई पड़ता है सपन भ्रांति उपलब्ध नाम तो को उसकी अभाव जपनों में जो भ्रांतु वस्त्र उपलब्धि होती है उसके अभाव दिखाई पड़ता है इसलिए जो करता है तो जो व्याचार कर सुशुप्प अवस्था में बोलोगे चेतना चेतनता की व्यभिचार होती है बोलते नहीं सुशुप्ति में चेतना चेतनाता की व्यवस्था नहीं होती है क्योंकि तुम उठकर के बोलते हो परंतु चेतनाता की अभिव्यक्ति करने का करण जो है क्रिया नहीं कर रहा इसलिए हमको लगता है कि हमारी चेतना चेतनाता गई ये जो इंद्रों को भी ऐसा ही हुआ था तो के दृष्टान दिया प्रजापति तो बोला रे इस प्रकार राजा बनने से क्या लाभ इस समय तुम्हें कुछ भी नहीं जानता आपने को भी नहीं जानता दूसरे का शासन कैसे हो पाएगा इसलिए इस प्रकार आत्मज्ञान से कोई लाभ नहीं, तो नहीं होने पड़ेगी जब तक तुम्हें शरीर में तादात्मा होगी तब तक तुम सुख दुख से बच नहीं पाओगे इसलिए तादात्मता को छोड़ना होगा शरीर के साथ और कहा हो रहा है उसको ठीक से देखना सीखो इसलिए ये जिस इस प्रकार जो व्यविचार करता है वो आत्मा का स्वरूप मतलब परिवर्तन होता रहता है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है जो अव्यविचारिक चेतनता है वो आत्मा का स्वरूप है इसलिए जागृत में जो अनुभव करने वाला तुम अपने को मान रहे हो वो, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है क्यों वो व्यविचार करता है बोले सुषुप्त में भी तो चेतनता की व्यविचार होती है बोले इसलिए चेतनता भी मेरा स्वरूप नहीं है सुषुप्त में चेतनता की व्यविचार नहीं होती है क्योंकि अभिव्यक्त करने के कारण जो है काम नहीं करते चला नहीं हो पाता है परंतु तो रहता है। इसलिए उठ करके तक क्या है? को करते हैं मरी धन वस्त्र आदि का नाश होता है दिखाई देता है शब्द भ्रांति में जो नाशरित है इसलिए हमारा जिसका धन मैं नहीं हूं धन में उपयोग करता धर्म नहीं, नहीं है वो आत्मा आता जाता रहता है घूमता रहता है इसलिए उससे भी वो मैं मैं चेतन स्वरूप हमें शासन का हूं जागृत सप्न सुर इंद्र मन बुद्धि का है जागृत तो क्योंकि स्वप्न जागरी तैयारी वनुपलब्धि यदि हम चैतन स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है क्रिया नहीं है परसुप्त में तो व्याचार करता है वो तो नहीं रहता है अचैतन्य स्वरूप मैं अचैत स्वरूप वाला हूँवन स्वरूप नए वैश्विक लोग बोलते हैं यही तो ठीक है सुसूप में तो चेतनता अनुभव में नहीं आता ऐसा बोलने पर अनु एवं भगवान यदि ऐसा ही है चैतन्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप आगंतुक हम प्राप्त हम क्योंकि आगंतु चेतना था क्यों स्वप्न जागृत क्योंकि स्वप्न और जागृत के समानों का भी स्वप्न जागृत व्यविचार करता है अनुपलब्ध जागृत को उपलब्ध नहीं होता चेतना का उपलब्ध नहीं होता सुयुक्त में अचैतर्ण स्वरूप अच्छी मैं तो अचैतरण स्वरूप वाला ही मैं हूँ क्योंकि उपलब्ध नहीं करता बोलता नहीं तथा अनुभव अत्य अच्छी तरह से सो सोचो इस चीज को विचार करो सुप्त में तुम्हारा चेतना नहीं नहीं रहता तो तुम उठ के बोलते नहीं बोल सकते थे कि मैं आनंद से सोया था क्योंकि अनुभव के बिना स्मृति नहीं थी अनुभव करने वाला कोई चेतना अनुभव करने वाला ज्वर नहीं हो सकता इसलिए सुसुप्त की ये जो आपकी अनुभव आ, आ, ए, ए जो आपका है, ये में आपके है के इंद्रियों पे आगंतु कर। चेतन आगंतुक नहीं है चेतन विद्यमान है अनुभ पति जो तुम बोल रहे हो ये जुक्ति संगत है आगंतुक से क्या युक्ति संगत नहीं है तुम चैतन्य शुरू पर चेतनता को तुम आगंतुक मान रहे हो आगंतुक पश्य पस, इसको देखो तुम क्योंकि ये जो आवागमन कर रहे कभी चेतन है कभी चेतन नहीं है इसको देखो ये कौन देख रहा है उसको देखने का कोशिश करो जो जागृत में एक चेतनता है वो नहीं है उसको कोई जान रहा है स्वप्न में एक प्रकार की व्यवहार होता वो जागृत में नहीं है सुषुपने में उसको कोई जान रहा है सुशुप्त में एक प्रकार की व्यवहार हो रहा है वो जागृत में नहीं है स्वप्न में नहीं है इस प्रकार के से जो कर रहा है उसको देखना सीखो आगंतु आगंतु आना जाना जो देखो उसको देखो नहीं तक तुम शक्नुम कितना भी कोशिश करके देख लो की मैं जड़ हूं ये तुम कभी भी नहीं कह सकते तुम्हारे अंदर ज्ञान ये बात नहीं है सुसुप्ती अवस्था में भी ज्ञान की वही मात्रा विद्यमान रहता है नहीं तो उठ करके नहीं बोल पाते क्या कि मैं आनंद से सोया था इसलिए नहीं था वर्ष सौ वर्ष में भी इसको कल्पना नहीं कर सकते कल्प ही तुम सतन हो भाई हम लोग नहीं कल्पना कर सकते की मैं अचेतन हो जाता हूँ अचे सुषुक्त मैं इसलिए चेतन, चेतन आगंतुक क्यों क्योंकि सुषुप्त में चेतना तो नहीं रहता इसलिए भगवान सुतनता नहीं रहता तो उठ के कौन बोलता है कि मैं चेतना से भिन्न अथवा जड़ हूँ इस प्रकार से हम नहीं कर सकते संघातत्व तो पाराथत अनेकत्तम नाशितम दूसरे के, के लिए होते नहीं हो पाता अनेक तुम अनेक मिल कर भी होते नचित उपग्ता किसी भी युक्त के द्वारा इसको निषेध नहीं कर पाओगे तुम यदि तुम इस प्रकार अपनी चेतना को आगंतु मानोगे तो तुम नाशो होगे और तुम संघात होने के का कारण भी, आएगा। अकेला तो का भी, नहीं आएगा। भी हो गए और क्योंकि आत्मन के संयोग से तुम्हारे अंदर चेतना सिद्धा और जो आप अपने लिए अपने आप नहीं कर सकते भी नहीं होता दूसरे के द्वारा सिद्ध होता है इसीलिए शरीर जो है अपने आप को कुछ नहीं बोल पाता आत्मा तो स्वयं प्रकाश है मैं हूं अपने आप समझ है परंतु आत्मा रहने पर ही शरीर व्यवहार करता है परार्थ तो होता है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा नतः सिद्ध इस तरह सोच करके देखो चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है वो आत्मा किसके साथ सिद्ध होता है वो सत्य वस्तु है वो सिद्धि के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होता न केन वो हूँ कभी कुछ भी नहीं है कितना भी बीमार पड़ा हुई भी नहीं है लाइट नहीं है परंतु फिर मैं हूँ अपने अस्तित्व को जानने के लिए हमें हाथ पट गया पैर कट गया किडनी बदल गया फिर छाती में जो है आपका स्ट्रेन बैठ गया, गया फिर भी मैं हूं ये नहीं करता। सारा परिवर्तन रूप ले लेता है परंतु मैं हूँ ये व्यभिचार कभी नहीं करता और वो व्यभिचार करने के लिए किसी इंद्रियों का भी मतलब अपने स्वरूप को समझने के लिए किसी इंद्रियों को भी आवश्यकता नहीं होती क्यों क्योंकि रहने के कारण इंद्रिय व्यापार करते हैं इसलिए इंद्रियो जो है आत्मा अन, अन, को समझ नहीं पाते चैतन्य स्वरूप आत्मा नत्मा की चेतनता स्वरूप होता है अपेक्षा नहीं रखता है न के रज कोई व्यक्ति इसको निषेध नहीं कर सकते अब व्यविचाराथ क्योंकि वो चेतना था हमेशा एक ही प्रकार से व्यविचार नहीं करता जागृत सप्न सुप्ति आपस में व्यविचार करता रहता है परतु उसमें अंदर विद्यमान शुद्ध चेतन की अस्तित्व वो कभी विचार नहीं करता व्यक्ति का अनुभव में आता है नए आज यही पेड़ेंगे इसका फिर कल अभी आप देखेंगे बोलेगा हम तो दिखाया हमारे व्यविचारिक तो सुषुप्त तो में बोलते हैं नहीं तुम्हारा सुषुप्त में व्यविचार नहीं है वो दिखाएंगे फिर इसने के ऊपर विचार करने से सारा उपनिषद का जो कथन है वो इसी में आ जाता है अन्य वादियों के मत अथवा उसकी उसके बाद तो नहीं जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता परंतु अपने को जानने से हमारा काम बन जाता है इसलिए यदि उपनिषद नहीं भी करते केवल उपदेश शास्त्र आदि को विवेक चुनाव आदि कोई प्रकरण ग्रंथ का चित्र से पढ़ के उसको हम अनुशीलन करते हैं तभी हमारा काम बन जाता है अभी हम जो है अपने से तक थे? 29 हुई हो गया था, ठीक है तो क्या बोल रहे हैं आपे? कि कृष्णा की निवृत्ति तो कभी होता ही नहीं है क्योंकि जो लोग संतोषी है उसको बोलते जी धन से निरंतर तृप्त है उन लोगों की खुशी की तो कोई कमी नहीं रहती उसकी किसी चाहत नहीं रहती ते सामना भिन्न मुदा उनका मोद मतलब परित्रष्ट आनंद कभी जो है वो भिन्न नहीं होता कभी नष्ट नहीं होता जो संतोषी जीव है उसका आनंद कभी नष्ट नहीं होता <coughs> यह बहुत अच्छा वाक्य मतलब है। धन नहीं है। नहीं जो जीव है उसका आनंद ही कभी कमी नहीं होता और जेतु अन्य धन लुब्ध और जिसका हमेशा धन के प्रति एक आकर्षण बना रहा है धन औेज कृष्ण जिसका नहीं जाता ना उसका दुख कभी मिटती नहीं है यहाँ पे तृष्णा शब्द किया मतलब उनके और और की तो तो तो आनंद कभी कम नहीं होगा और यदि तृष्णा बढ़ है तो कभी दुख की कमी नहीं होगी ये जो है तृष्णा न होता कभी मरेगा नहीं यदि ऐसी स्थिति है तो मतलब बाहरी बाहरी धन धन धन क्या हो गया जो है वो रहने के कारण उसकी उपयोगिता नहीं रह जाता और जिसके अंदर कृष्ण है उसको भी बाहरी धन तो कभी पूरा ही नहीं कर पाएगा आनंद कभी होगा ही नहीं तो बाहरी धन के क्या उपयोगिता रह गया संतोष व्यक्ति के लिए भी उपयोगी नहीं है और व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति व्यक्ति भिखारी को मतलब धन लोभी लोभी के लिए नहीं का तो हो जाता है इसीलिएुब्ध शु न दिया तेम नृष्ण उसका यदि इतम कश्य कृत्य कृतम से विधिना पदम संपद है इसीलिए भगवान के द्वारा अथवा सोने की पहाड़ क्यों बनाया गया है क्योंकि दोनों दोनों ही किसी अवस्था में किसी को सुखी तो नहीं कर सकता जिसके पास संतोष सुख है वो सोने से क्या करेगा और जिसके पास तृष्णा है वो सोने से भी कितना भी दे तो उसका सुख होगा ही नहीं है तो बाहरी ही तो किसी का सुख का कारण नहीं होता जो संतोष है हमारे अंदर की वस्तु है उससे हम सुखी है और जो तृष्णा है उससे हमेशा दुखी रहेगा तो बाहर संपत्ति किसका काम में आए अभी तक बताओ क्या दिया देखिए आज तक भारी धन देखिए किसी का काम में आया थोड़ी देर के लिए मिनट के लिए मन को थोड़ा आनंद देने पर पड़ गए विधि के द्वारा किसके लिए बनाया गया इस प्रकार के संपद्रिक पदम संपद इस प्रकार संपद किसके लिए बनाया गया क्यों संपद बाहरी संपत्त को किसी को सुख के कारण नहीं होता किसी के सुख के कारण नहीं होता सुखी तो जीव है सुख अपना अंदर की बात है, दो है कितना में मिल जाए दुखी किसका काम है समाप्त में रोचते जब ये शुभर्ण की महिमा अपने अपने ही समाप्त हो जाता है अपने आप ही समाप्त हो जाता है इस हमारे लिए इसलिए मेरु पर सदृश जो संपद है हमारे लुचिकारक नहीं है हमारी चिंता हमारी जो है दुश्चिंता को हमारी निद्रा को हराम करने वाला भगवान किया गया है क्योंकि वो तो हमारे लिए हमारा कभी रुचिकारक नहीं है ये विवेक वैराग्यवान व्यक्ति के लिए वो किसी के लिए भी रुचिकारक नहीं है दूसरा क्या करेगा वो तो हम कह नहीं सकते परंतु अपने लिए तो अनिश्चय हमारे पास जब संतुष्ट धन है तो हम बाहरी धन से क्या करेंगे क्योंकि बाहरी धन आज तक किसी के काम का नहीं है वैराग्य की पराकष्टी है मेरुतुल्य धन भी लाभ हो जाते बड़े भी जो कृष्णा की जो पिशाच है उसको कभी संतुष्ट करना संभव नहीं होता इसलिए श्रेयस्क मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को संतोष को अवलंबन करके बाहरी वस्तु तो संबंधित चिंता को बिल्कुल तो छोड़ देना चाहिए कि हमको नहीं दे सकते। अच्छा। तो ठीक है वस्तु तो चिंता छोड़ देंगे तो जीविका निर्भव कैसे होगा जीविका निर्भर देखे कैसे होगा देखो भिक्षा भिक्षा सर्वतो सर्वत्र छेदात दुखींसिन पो सत्री शंसंति जोगीश्वरा भिषाह मदनम अम भीति सर्वत्र साधु प्रियंपन शंभ सत्री जोगीश्वरा देखो कैसे तुम्हारा तो जीविका निर्माण होगा जोगीश्वरा जो लोग जो में ईश्वर परमर्थ तत्कृति प्रशंसा करते हैं ऊंची तो के बारे में कथन करते हैं किसके बारे में आद्वयनम जो दीनता के बिना अपने आप आपको मिल जाता है भिक्षा के द्वारा जो मिल जाता है दीन भाव को प्राप्त किए बिना जान चारहित होकर के जगह वृत्ति से जो अपने पास अपने आप, आप आ जाता है उस प्रकार उसी में जीविका निर्वाह करना है मतलब जानचा वृत्ति से नहीं मांग करके नहीं जो अपने आप आता है, से जो आता है वो भिक्षा की आहार अप्रति सुखम और निर्देश निर्तिश सुख को ही विदान करता है वो अपने आप आता है वो कभी दुख नहीं होता आपको कभी क्लेश क्लेश अनुभव नहीं होगा इस भिक्षा के भीतिदम सर्वत वो क्या होता है हर जगह से भय का विनाशक होता है भय नहीं रहता उसमें कोई बस से जो हमारे पास भगवान ने दिया उतने कोई हम को हमको जो करे किसी से कुछ मांगना नहीं किसी चीज को परिग्रह भी नहीं रखना तो कुछ भाई नहीं जाएगा परिग्रह करने से, भाई आता। जितना है, रखने से और ये शब्द मात्सर्ज मद अभिमान मथन क्योंकि इससे क्या हो जाएगा की जो हमारा दुष्ट व्यक्तिकरण में जो असहिष्णु था मद मत्सर्ज उसका नाश खाइलिए और दुखों का दुखित हमारी दुख नाश करता है।, आप है।, आप जा है जो हम है। अच्छा है। जानते हैं कि इसका नाशक दुर्मत सज मत मथनम दुखित ध्वसन अपने आप आया हुआ है तो अपने अहंकार को नाश करेगा इस अहंकार बाहेगा नहीं और ईश्वर जाएगा क्योंकि तो जितना हमारे पास है वो पर्याप्त या भी बोल के आया तो ये संतोष उधान वो आता है, तो फिर जो बाहरी किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं मिलता और सर्वत्र अप्रयत्नशुलभ हम साधु प्रिय पावन ये हर जगह पे उपलब्ध है और साधु का प्रिय है और करने वाला है कौन है जब अक्षय ने दी भगवान शिव जी का जो खुला हुआ है छत्र अन्न छत्र तो शिव भक्त व्यक्ति सदा वृत करके जो अपने आप भगवान शिव जी जो है जो सृष्टि को रचा वो सृष्टि को रक्षा करने के लिए प्राप्त करने अपने आप ही जो है वस्तु उनके पास भेजते रहते हैं तो इस प्रकार से शिव जी के जो खुली छत्र है का एक जो अपने आप बैठ करके प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहने पर क्या होता है प्राप्त किया वो लोग ऐसा बोलते क्लेश नहीं, नहीं आएगा नहीं जाएगा, और अपना अहंकार भी जाएगा बस शिव जी पवित्र भिक्षा जो अपने आप आता है उसको जिसमें किसी दुख को दूसरे को क्लेश नहीं होता है दूसरे को जाके मांगने से बेचार्य के पास हो सकता है उतना ही है तो देने में कष्ट होता है तो इस प्रकार की अन्न नहीं शिव जी का खुला हुआ जो स्वाभाविक अन्न क्षेत्र बना हुआ है जिसमें स्वाभाविक मिल जाता है अपने आप ही इच्छा भगवान की इच्छा से उस प्रकार के अन्न को ग्रहण करने से भिक्षा करने में कोई दैन जहाँ पे दिनता नहीं आता जो अच्छे गृहस्थ होते हैं इसलिए वहां पे जाना चाहिए जिसके अन्न दिनता नहीं होता अथवा तो जो लोग अपने आप दे जाते अभी भी उत्तरकाशी के पहाड़ के ऊपर ऐसा ऐसा जगह है जहा पे महात्मा को मांगना नहीं गृहस्थ लोग आके अपना सामर्थ्य पहुंचा दे जाते हैं कुछ ना कुछ यदि जानते हैं कि कोई महात्मा रहती तो उनको कुछ मांगना नहीं पड़ता अपने आप दे जाता तो है।, है इसलिए को, को, कोई डर नहीं रहता कि कि मैं उसने दिया उसने उसको दुखी होगा अथवा कोई छिन के ले जाओ अपने आप उसी के ऊपर उसमें भी यदि कोई अपने पास भी आता है तो उसमें से देने में कोई तो नुकसान नहीं होता भिक्षा के द्वारा जो हमारी दुष्ट मास्ट, तो है। है। है। देखते हैं शांत उपनिषद में आया था कि जो है उसक्र में चला प्राण अत्य के लिए वो कुल मास झूठा कुल मे खाता दूसरी को जब बोला गया पानी ले लो बोले पानी पर्याप्त उपलब्ध है जहाँ मिलूंगा इस प्रकार की मनोवृत्ति होना चाहिए या प्राण काल में कर लिया अलग जो किसी को क्लेश दिए बिना सहज जो उपलब्ध हो जाए संस्ता है ये अजगर वृद्धि में जीना जो भी कुछ आता है वो दूसरे के काम में आ जाता है अलग बात है परन्तु तो अपने आप जो भगवान ने दिया शरीर धारण मात्र के लिए जितना है ऊपर ही हम जीते हैं, तो हमेशा संतोष में रहता है और ये भिक्षा अन्य सर्वत्र सुख उपलब्ध है सुख उपलब्ध है क्योंकि व्यक्ति अपने आप के दिए जाते हैं अथवा एक बार जा करके मन आ रहे न बोलने से ही शामन रूप से सामान्य व्यक्ति शुद्ध व्यक्ति है वो कुछ ना कुछ दे देते हैं काम चल जाते का हैं तो है, है, है, उसके आधार पर जो कि पुरुष को जीना चाहिए और महात्मा लोग इसकी प्रशंसा करते है ये जीवन धारण की यही उपाय सन्यासियों के लिए सन्यासियों के लिए बाकी व्यक्ति वर्तमान में जो है जीविका नहीं पे जो अलग-अलग अलग, -अलग उपाय हैं, वो वो तो अपनाते परंतु जीवन जीवन जीवन एक अलग जीवान, जीवान हो जाता है। काम करने, करने भगवान की नाम करने का समय में पता के, नहीं में पता। कि इस प्रकार से जो है कि मांगना दिखाता है। अब जो है कि भोग को वस्तु आपके पास आया भी है परंतु क्या आपके पास रहेगा जिंदगी भर सभी व्यक्ति हम जानते हैं भोग को वस्तु की अस्थिरता तो उसको जानने के बाद भी फिर हम फिर उसके पीछे क्यों लगे उसको समझाने के लिए अगला भाग आ रहा है भोग को वस्तु की अस्थिरता संसार में सभी वस्तु में उसका विपरीत चीज जो है घुसा हुआ है सभी वस्तु में उसको समझाने के लिए देखिये बोल रहे हैं भोगे रोग भय कुुति मन दैन भय बले ऋपुभ जराया भय शास्त्रे बाधिभ गुणे खल भय का भयम सर्वस्तुभि वैराग्यम अभय तवा, शंभोर पदम भूगे रोग कुले थवा शूले च्युतिपालाने दल ऋपु भये जराया भय शास्त्रे बाधि भयम गुणे खल भय का भयम सर्वित वयम संसार में जब भोग करोगे ना उसके साथ रोग भी जुड़ा हुआ है भोगे रोग रोग भोग में तो रोग का भय जुड़ा हुआ है हम अच्छे कुल का है तब जब तक ये मान्यता रहेगा यदि विवेकी व्यक्ति के लिए वो कुल से अच्छ हो जाना वो भी एक भय रहता कहीं हम अपना कुल अच्छुत ना हो जाए अपने अच्छे कुल से आचरण न कर वो भी एक भाई बना रहता है आपके पास धन वो आपका अधिक वित्त दिखेगा चोलेगा तो चलने माने दैन भयम आज हम सम्मानित व्यक्ति है कहीं कोई मेरे को अपमानित कर दिया वो भय रहता है हमारे नहीं, मुझे अपमानित कोई ना करे बल रिपु भयम हम बलवान है तो शत्रु मुझे आक्रमण ना करे रूपे जरा जबानी में रूप है तो मैं बुद्धा हो जाऊंगा ये डर रहता है जरा के भयम शास्त्री भयम शास्त्र ज्ञान है तो मन में डर रहता है हमसे अच्छा कोई शास्त्र बोलने वाला है हम उससे दूर।, दूर हो जाते हैं हम को डर रहता है शास्त्री भयम गुणे खल भयम गुण व्यक्ति है अच्छा गुण है उनके पास परंतु तो दुष्ट व्यक्ति उसको बदनाम करते हैं है, है। है। है मनुष्य जो भी कुछ संसारिक वस्तु व्यवहार करते है हर वस्तु भय से जुड़ा हुआ है सर्वम वस्तु भयान नितम भूमि इस संसार में सारा वस्तु जित निर्णाम मनुष्य के द्वारा जो है व्यवहार किया जाता है वो निर्णय दोनों तरफ जाएगा तो निर्भय वैराग्यम एवं अभयम एक वैराग्य जो है सबसे मन उठा लो बस अभय पद में बैठ जाओगे अथवा शंभोर पदम निर्भयम भगवान शिव जी का चरण वही एकमात्र निर्भय पद है वो माने रूपे शास्त्रे वैराग्यमे अभयम अथवा शंभोर पद निर्भय एक शंभु का पद जो निर्भय पद होता है प्रकार से बैराग आश्रय करके जीना आप निर्भय होकर के जी सकते है और कृष्णा के आश्रय करके जिएंगे तो हमेशा भी होकर के जीना पड़ता है ठीक है हैं। ओम पूर्ण मदम पूर्णाथ पूर्ण पूर्ण पूर्ण माध्यम शांति नमो नमो